नोशो ठोक काहे होत अधीर नंबर ट्वेल्व पहला प्रश्न महाप्रयाण के कुछ दिनों पूर्व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 चुपचाप आके सो जाऊंगा सुबह चार बजे उठ के गाड़ी पकड़ लेनी कोई अड़चन न आएगी बात मैनेजर को भी जमी कमरा उसे दे दिया गया बारह बजे थका मांदा दिन भर मेहनत करके वो लौटा बिस्तर पे बैठ कर उसने एक जूता खोला और जोर से पटक दिया जैसे ही जोर से पटका फर्श पर उसे याद आई कि कहीं नेताजी नाराज न ना हो जाए तो उसने दूसरा जूता आहिस्ता से रख के और कंबल ओढ़ के सो गया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 जो संभाल रहा है उसको लोग पूछते हैं मुरारजी को कोई पूछता है हालांकि चरण सिंह केवल संभाल रहे हैं केयरटेकर टेकर्स कोई ज्यादा कुछ बड़े बल में नहीं है मगर पूछते लोग चरण सिंह को पूछना पड़ेगा विष्णु केयर तो विष्णु के मंदिर ही मंदिर और फिर शिव जी के तो बहुत गांव गांव झाड़ झाड़ के नीचे जहां देखो वहीं से उनकी पिंडी रख दी क्योंकि इनसे निपट नहीं पड़ेगा आज नहीं कल ये अंत इनके हाथ में अंत है अब जो गुजरी सो गुजरी कम से कम अंत तो समझ जाए स्त्री लोग शिव की पूजा कर रहे हैं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 दूसरा प्रश्न धन और पद के संबंध में आपके क्या विचार हैं न तो धन बुरा है न पद ध्यान हो तो सब सुंदर है ध्यान ना हो तो कुछ भी सुंदर नहीं ध्यान हो तो धन भी सृजनात्मक है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 मुला ने कहा चंदूलाल तुम और यहां चंदुलाल बाहर निकल आया और उसने कहा कि भाई कहीं ना कहीं तो होने ही पड़ेगा <laughs> आखिर जब हूं तो जैसे वहां वैसे यहां कहीं ना कहीं तो होने ही पड़ेगा इसमें इतना तूल तबाल मचाने की क्या जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो होना ही पड़ेगा इतना बड़ा संसार है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 तो भी अमीर नहीं हो पाया है तो भी गरीब है अमीर मिटा दिए गए इसलिए गरीबों को अब ज्यादा बेचैनी नहीं, नहीं। क्योंकि बड़े मजे की बात है दुनिया बड़ी अजीब है यहां अपनी गरीबी नहीं खलती यहां दूसरे की अमीरी खलती इस देश में भी अगर बिरला टाटा डालमिया साहू सिंघानिया 10- बीस नाम है ज्यादा तो है नहीं